संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अर्जुन द्वारा निवास कोचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन अर्जुन ने कहा राजन मार्ग में जाते हुए भी जगह जगह पर महर्षि गणमेरी स्थिति करते थे अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फेन से मिले हुई पहाड़ों के समान ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थीं वे कभी इधर उधर फैल जाती थीं और कभी आपस में टकरा जाती थी सब और रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी तथा तो बड़े बड़े मत्स्य कछुए तिवी तिमिंगल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ से जान पड़ते थे इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा वहाँ पहुँच माथली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया रथ की घरघराट से दानुओं के हृदय ढहल गए इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी उसे सुनकर बहुत से बड़े बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर उधर छिप गए फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सहस्त्रों निवास कंवच दैत्य नगर के बाहर आए उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने आरंभ किए इस प्रकार निवात कौचों के साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया उसे देखने के लिए वहाँ अनेकों देवर्षी दानवर्षी दानवर्षि महर्षि और सिद्ध लोग आ गए और मेरे ही विजय की अभिलाषा से मधुरवाणी द्वारा मेरी स्थिति करने लगे दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूरों की अनवरत वर्षा प्रारंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के दस दस बाण मारकर कर कर दिया इसी प्रकार अनेकों छोटे छोटे शस्त्रों से भी मैंने शस्त्रों असुरों को काट डाला इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचल गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए कुछ निवास कवच स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे तब मैंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे छोटे बाढ़ छोड़ कर उनका सफाया कर दिया उस समय उन दत्त्यों से छिन्न भिन्न शरीरों से उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु तो में पर्वतों की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती हैं राजन फिर सब और पर्वत के समान बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया तब मैंने इंद्रास्त्र के द्वारा अनेकों के से वेग वाले बाढ़ छोड़कर उन्हें चूर चूर कर दिया इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी मोटी जल की धाराएं गिनने लगी इंद्र ने मुझे विशेषण विशोषण नाम का एक दीप्तशाली दिव्य अस्त्र दिया था उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े तब तुरंत ही मैंने जलास्त्र से अग्नि को शांत कर दिया और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया इतने में ही एक एक करके वे सब दानों अदृश्य हो गए और इन अंतर्ध्या माया से कोई भी दानों में नेत्रों के सामने न रहा इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य अस्त्र के द्वारा उनसे युद्ध करने लगा इस युक्ति से गांडी धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहाँ जहाँ वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तो वे अपनी माया को समेट नगर में घुस गए दैत्यों के चले जाने से जब वहाँ का दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे सैकड़ों हजारों दानों मरे दिखाई दिए वहाँ दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना कठिन हो गया इसीलिए घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए किंतु निवात कंवच ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया पत्थरों से ढक जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया तब मातली ने मुझे डरा हुआ देख कहा अर्जुन अर्जुन डरो मत वज्रास्त्र का प्रयोग करो राजन मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर कर को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पहने वाण छोड़े उन वज्रतुल्य वहाँों के वेग से आहत होकर वे पर्वत के समान विशाल का दैत्य एक दूसरे से लिपट लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संयम होने पर भी रथ मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई इतना संग्राम होने पर भी रथ मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई फिर मातली ने हंसकर कर मुझसे कहा अर्जुन तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है वैसा तो देवताओं में भी नहीं है इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया तो नगर में उनकी स्त्रियां रोने पीटने लगी उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो फिर मैं मातुली के साथ उस नगर में गया मेरे दर्थ का घोष सुनकर देवताओं की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड के झुंड भागने लगी वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़कर था ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते मुझे तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है मातली ने कहा पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था किंतु फिर निवास कोचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया कहते हैं पूर्वकाल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे अपने रहने के लिए यह स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि भगवान हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए तब ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र इन विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं तुमने जिन असुरों का संहार किया है उन्हें देवता नहीं मार सकते थे इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातुली के साथ फिर देवलोक में चला आया